परमत्व निराकरण पूर्वक आत्म तत्व का निश्चय कर दिया गया था और अब अपनी प्रक्रिया अवस्था त्रय का उपन्यास करते हुए इन तीनों का साक्षी होता का कथन द्वारा अवधारण करने के लिए पहले अवस्था व्याख्यान आरंभ कर रहे हैं भाषकर अवतरण का दिखार हैं एवं अन्योन्य संसार कारण राज आस्पदानी प्रावाद का नाम दर्शनानी जो प्रावाद प्रावाधकों के दर्शन है सभी के सभी वेदांत के छोटे तो है सब मोक्ष का ठेकेदार बनते हैं इन वास्तव में उन सभी शास्त्रों का दर्शनों का चिंतन वर्णन से अंतर्गत संसार ही प्राप्त होना है संसार के कारण ऐसे है वे सब जैसे कौन प्रावाधकों का दर्शन संसार का कारण है संसार है कारण जिनका है संसार का कारण है ऐसे वैसे प्रावाधक दर्शन है क्यों राग आदि दोषों का राग आदि के जनक होने से तारस दोष का वो कारण बन जाते हैं अतएव वे जो दर्शन है अन्योन्द्ध होने के नाते त्याज्य स्थापित कर दिया वह है। जाए ये अतात्विक दर्शन है उनकी उनकी युक्तियों के द्वारा ही यह बात दिखा दिया गया कि उनके जो दर्शन, दर्शन, दर्शन, तो दर्शन है विषय जो दर्शनों का वे है कर चुके हैं और, और अंत में यह सम्मार कर दिया गया चतुष्कोटिव रहित अस्ति नास्ति अस्थि नास्ती नास्तना इन चारों कोटियों से रहित है और राग दोष आदिओं का आस्पद नहीं है आदि जनक नहीं है स्वभावत शांत है ऐसे ही अद्वैत दर्शन करके सम्यक दर्शन रूपा वेदांत दर्शन का उपसंहार कर दिया गया अबाधिक तो वस्तु विषय दर्शन होने से सम्यक दर्शन है ऐसा उपसंहार कर दिया गया अबानी स्व प्रक्रिया प्रदर्शनार्थ आरंभ और अब या क्यों आगे पढ़ा रहे फिर कहते हैं स्व प्रक्रिया को के लिए आरंभ किया जा रहा है अपनी प्रक्रिया क्या है वह आम गिरकार समझा रहे शिष्य से अध्याय दृष्टि में शिष्य के अंदर विद्यमान जो अध्याय दृष्टि उसी को आश्रित कर लिया जाता है शिष्य में आश्रित जो आरोपित जागरदारी प्रती जागृ जो प्रती है उन्हीं को आश्रय करके उन्हीं को आश्रय करके हम क्या कर रहे हैं कहे जागरदारी पदार्थ परिशुद्धि पूर्वक इनका परस्पर वैचित्रता को स्पष्ट करते हुए बोध प्रकार स्व प्रक्रिया ऐसा बोध कराने की प्रक्रिया का नाम स्वप्रक्रिया तया प्रक्रिया के द्वारा तस्वीरत्व से उसी तत्व का प्रदर्शन पर ग्रंथ से सहा दिखाने पर यह बोध कराने का उसी पद्धति को स्पष्ट करने वाला यह ग्रंथ विशेष आरंभ होता है वस्तुपल चय लौकि अवस्तु सोपलम्भम चुद्धम लौकिक मिष्यतें वस्तु सोपलब सो व्यावहारिक सद्वस्तु और भवस्तु सहित उसकी उपलब्धि उपलब्धम चल ग्राह्य सवस्तु से क्या लेना ग्राह्य से ग्रहण ग्राय ग्रहण रूपा जो द्वय द्वैत है वह लौकिक विषय वेदांत मत में उसको लौकिक या जागृत कहा जाता है तथा तो अवस्तु सोपलम जो द्वैत वस्तु के बिना ही केवल उपलब्ध ही है के सहित व्यवहार वहां पर भी लेकिन ग्राण ग्राण भाव तो दिख रहा है वस्तु की भाव का हो रहा है वस्तु नहीं है कि है कि तो ग्रहण तो है ज्ञान तो है, तो है वहां ऐसा जो सब प्रवस्था है उसको शुद्ध नौके कहते हैं वस्तु रूपी अशुद्धि के अभाव के कारण से उसको शुद्ध कह दिया कि सारी समस्या वस्तु की निरंतरता की भ्रांति ही राग द्वेष मोह का कारण होता है स्वप्न की वस्तु के प्रति आपके अंदर कोई राग द्वेष मोह नहीं होता क्यों उसकी निरंतरता नहीं है यदि रोज रोज एक ही स्वप्न दिखाई दे अच्छे स्वप्न दिखाई दे तब उसके वस्तु में आपको मोह हो जाएगा और आप विचार करेंगे जागृत बारह घंटे का है स्वप्न एक घंटा ही खत्म हो जाते है, ठीक नहीं है स्वप्न अच्छा है ना जागृत की अपेक्षा से रोज रोज वही हो रहा है अच्छी चीज मिल रही है वहां तो फिर क्या चाहेंगे आप यही चाहेंगे ना कि स्वप्न 12 घंटा रहे जागरूक एक घंटा रहे उल्टा हो जाए लेकिन भगवान ने ऐसे खेल रचा है कि स्वप्न में रोज एक चीज मिलती नहीं और अच्छी चीज ही मिलती नहीं है इसे स्पष्ट है स्वप्न के विषय के अनिरंतरता अस्थिरता अनितता दृश्य मात्र का निश्चय होने के कारण से उनके उनसे राग द्वेष मोह आदि नहीं होते अतएव वे शुद्ध कह दिए गए अत शुद्ध करते और जागृत अशुद्ध है क्योंकि यहाँ का चीज ऐसे है, हैं, वस्तु निरंतर है स्थिरत्व है ना अक्षरत्व अच्छा ये सब सबके भ्रांति के कारण से यहाँ राग द्वेष मोह आदि उत्पन्न करता है मल का कारण है विक्षेप का कारण है जागृत का विषय इसे इनको अशुद्ध लौकिक कहते हैं और विक्षेप मल अभिकर्ण न होने से स्वप्न को हम शुद्ध लौकिक शुद्ध शुद लौकिक कहने से तात्पर्य हो जाता है अशुद्ध लौकिक करके जागृत को इस के बिना भी कहेंगे तो भी अर्थ सिद्ध हो ही गया वह अशुद्ध लौकिक है इसलिए उसको केवल शब्द कहा दिया जाता है और सुशुप्त को जहां कोई नग्राही है नह दो नहीं रहा चलोकोत्तर हो ग्रह समस्तो मैंने समृद्धि समृद्धि का मतलब समृद्धि सता भाष्य समृद्धि सता वस्तु समृद्धि सता कर करते सह वर्तु समि सत्ता टिप्पण कार्यार काल काले सत व्यवहार काल में सत है वास्तव में असत है तेर व्यावहारिकारस व्यावहारिक सता समृद्धि सता मने व्यावहारिक सत्ता से युक्त वस्तु वस्तु ज्ञान इसे जागृत जागृत और बल्कि करते हैं तो आगे जाकर के समृद्धि समृद्धि शब्द कर दिया तो लिख देते है वो शब्दार्थ इंद्रियों से प्रयुक्त जो व्यवहार होता है उसी को समृद्धि शब्द ग्रहण कर लेना तो तेन सह उपलब्धि कना उपलब्ध है उसके सहित होने का नाम के अनुत होना चकार चल तथा उसी प्रकार से प्रतीमात्र शरीर क्षुप्त रूप आदि के समान प्रती शरीर जिसका उपलब्धि उपलब्ध तेन कर दिया ये मत सोचो व्यवहार सत्ता वाला है के समान ऐसे कहने से आप घटपट को ले लोगे शास्त्र को नहीं जिस वास्तव है शास्त्र शिष्य शास्ता ये त्रिपुटी भी व्यवहार गम्य ही है व्यवहार है यह भी जागरूक को ग्राह्य ग्राहक लक्षण ग्राहक रूप जो जगत है हटा हुआ नहीं है नहीं लोक संबद्ध अर्थात लोक प्रसिद्ध लोक समस्त जीवो में जो प्रसिद्ध है ऐसी विचित्र जागृत अवस्था जागृत मित्रते इसलिए आनंद प्रातिभाषिक व्यावहारिक जो जगत है दृष्टिकोण से।, से कर प्राषिक व्यावहारिक प्रातिभाषिक व्यावहारिक स्थूल अर्थ जात आदित्युगृत है तागृत प्रातभाषिकोवा भी व्यवहार के योग्य जो है और प्रातिभाषिक होता हुआ व्यवहार योग्य नहीं है स्वप्न पदार्थ और प्रातिभाषिक होता हुआ व्यवहार योग्य है स्थूल है अर्थ समूह आदित्य देवताओं से इंद्रियों के द्वारा जो अनुभव में आता है वह जागृत अवस्था है और कहते हैं एवं लक्षण जागृत मिशद वेदांतेश वेदांत तो में वेदांत शास्त्र में वेदांत दर्शन में किसी को ही मैंने परंपरा से ज्ञानोपाय न भी हमारे लिए का का का ज्ञान का साधन है स्वप्न ज्ञान का साधन है सुशुक्ति भी ज्ञान का साधन है कैसे ज्ञान का साधन बनता है ज्ञानोपाय परंपराया ज्ञान का उपाय कैसे बनता है ये? गुरु शास्त्र प्राप्ति द्वारा जागृत अवस्था भगवान ने इसलिए बनाया है हमारे लिए कि हम गुरु के पास पहुंच के शास्त्र प्राप्त करें इसीलिए जागृत और कोई काम के लिए नहीं एक जब बेकार काम बाकी जितना भी है शादी बच्चा बच्चा होना सब लफड़ा उसके लिए बनाया ही नहीं भगवान ने जागृत हो परंपरा मैंने गुरु शास्त्र प्राप्ति द्वारा अद्वैत वेदांतानुभूति ज्ञान का उपाय जागृत अवस्था की व्यवस्था है फिर पूछेंगे आप स्वप्न अवस्था में क्या होगा वो किस लिए है वह इसलिए कि आत्मा में स्वयं ज्योतिष को सिद्ध करने की आत्मा को स्वयं ज्योति करने के लिए जागृत अवस्था गुरुशास्त्र प्राप्ति के लिए है सुशिप्त अवस्था आज आनंद रूपता को स्थापित करने के लिए सुशुप्ति में ही आप क्यों जाना चाहते हैं में? क्यों सुना चाहते हैं रोज रोज क्योंकि उसमें एक सुख अनुभव होता है ना आपको आपको एक विलक्षण सुख अनुभव होता है यही वो विलक्षण वह इस जागृत और स्वप्नकालीन सुखों की अपेक्षा से ज्यादा विलक्षण और इनके थकान को दूर करने वाला एक विलक्षण आनंद अनुभव न होता तो आदमी सृष्टि में कभी नहीं जाता वही इसलिए जा रहा है दो मुख्य कारण एक तो इसको सुख अनुभव हो रहा है एक विलक्षण आनंद अनुभव होता है और यहाँ के थकान दूर हो जाती है बैटरी चार्ज हो जाता है दोबारा काम धंधा के लिए ये तीन मुख्य उद्देश्य पर लेकर तीन अवस्था बनाई गई है जागृत अवस्था गुरुशास्त्र प्राप्ति स्वर अवस्था स्वयं ज्योतिष सिद्धि और सुशुप्त अवस्था स्वरूप आनंद रूपता की सिद्धि के लिए है इस प्रयोजन को न जानने वाले मूढ़ लोग क्या करते हैं इन तीनों अवस्थाओं का दुरुपयोग तो ही कर रहे हैं इसलिए सब कृपण जिस महान कार्य के लिए बनाया गया और दिया गया तीन अवस्था विशेष शरीर को हम लोग शुद्ध कार्यो में लगा हम लोग कृपणे कंजूस है इस्तेमाल करने जानते नहीं अपने इधर पदार्थों ने ऐसे अज्ञानी मोड़ों को कृपण कहा और जो विवेकी होता है वो क्या करता है इस चीज को समझ करके जागृत अवस्था को केवल गुरु और शास्त्र प्राप्ति में लगा देता है गुरु प्राप्त करे गुरुकुल गुरु जाएगा गुरु की सेवा नहीं करते हुए गुरु से शास्त्र ज्ञान प्राप्त करेगा अपने जीवन को सफल बनाएगा और अपने स्वप्न में तो का चिंतन करते हुए करते हुए ये समझ लेगा कि मैं कुछ भी था ही नहीं न उतना काल था न ये वस्तु थे सब कौन बनाया और नहीं मेरे इंद्रिया थे कौन प्रकाशन किया इसका मतलब मैं ही सब कुछ हो रखा था इसका मैं प्रकाश स्वरूप हूँ और आकर सार्व को प्रकाशन किया मैं स्वयं ज्योति हूँ स्थापित होता है है कि विवेक सम्यक प्रकार बैठा कर रखना ताकि आप लोगों को भी लाभ होगा व्यवहार वहां नहीं है क्योंकि काम नहीं कर रही है उस समय में दसो इंद्रिया चौपट है एकमात्र मन राजा खेल रहा है वहां स्वलंबा में तेवा मन अपने वास्नाओं को लेकर के अपने विद्या में पड़ी हुई वासनाओं को लेकर के विषयों को अपना करके वस्तु वन वस्तु के समान वास्तव में वस्तु है नहीं वस्तु, नहीं। वस्तु नहीं समान उपलब्ध करता है उपलंभो हो असत्य वस्तु नहीं क्योंकि वहां भी ज्ञान हो रहा है असत्य भी वस्तुनी वस्तु के न पर भी हो रहा है तेरे साहे ऐसा के सहित होने के कारण से जिसको हम स्वलम्बम कहते हैं शुद्धम केवलम प्रवृत्त जागृता स्थूला लौकिकम साधारणतः प्राणी साधारणता इसको शुद्ध कहते हैं आप शुद्ध का मनो केवल ही है। क्यों केवल है ये क्योंकि जागृत स्थूलत प्रविवृत्तम जागृत में जिस प्रकार का स्थूल विषय प्राप्त थे उससे प्रवित्त पृथक है या अलग है ये यहाँ का विषय अत्यंत सूक्ष्म वासनामय है, है। शुद्ध होता हुआ इस स्वप्न दूसरों को क्या कहा लौकिकम भी बोल दिया शुद्ध लौकिकम शुद्धम पहले करते शुद्धम ने केवल के क्यों है क्योंकि वो क्योंकि जागृत में विद्यमान स्थलों से प्रविक और लौकिकम लौकिक कैसा है सर्व प्राधान प्राणी साधारण लौकिकम सत्य सगल प्राणियों में सर्व प्राणियों को लोक प्रसिद्धि को लेकर के स्वप्न के स्वप्न को कौन नहीं जानता स्वप्न हर व्यक्ति देखता है पशु भी देखते हैं पक्षियां भी देखते हैं सभी को अनुभव स्वप्न सर्वप्राणी सर्वलोको ऐसे वेदांत दर्शन में स्वप्न के बारे में विद्वानों के द्वारा अभिलषित स्वरूप है समझो ठीक है आप सुशक्ति के बारे में वर्णन करने जा रहे हैं सुशक्ति कैसा है स्थूल वस्तु भी नहीं है सूक्ष्म वस्तु भी नहीं है स्थूल वस्तु विषय भूत प्रकार का वस्तु नहीं है विषय रूपेण। क्यों नहीं है वहां तो उसके भी का वर्णन कर रहे हैं इंद्रिया संप्रयोग स्थूलार्थव का ही वासनात्मक वा, हो न संभव दे संप्रयोग जन्य फूल विषय का अवगन करने वाला ज्ञान वैशिष्ट पदार्थ वहां नहीं है और वासनात्मक भी विषय विषयों को ग्रहण करने वाला वहां पर नहीं है न संभवती तब अशेष विशेष विज्ञान शून्यम जितने विशेष विज्ञान आपका जागृत में और स्वप्न में था उन सब के सब का अभाव हो जाता है उस अवस्था का नाम सुषुप्त है उसी समझाते कार्य का कार्य कर रहे हैं अवस्तुअु लोकोत्तर स्मृतम सदा बुद्ध ही प्रकर्ति सदा अवस्तुअु कदलब्धि इन दोनों ग्राह्य और ग्रहण से रहित है उस अवस्था को, को वेदांत दर्शनों में तर नाम से बुद्धों ने विद्वानों ने ज्ञानियों ने व्यवहार किया है कथन किया है अतएव तीन भागों में सकता है इन तीनों का ज्ञान ज्ञे और विज्ञे तो इस प्रकार विद्वानों ने सदा ही सदा बुद्ध ही विद्वद्वी ही विद्वानों ने सदा अवस्थात्र ज्ञेय, तथा तो विज्ञेय, विज्ञा त्रि संजक अद्वय अजन्म वस्तु को लेना है उसको प्रज्ञतम कथन किया है अर्थात लौकिक से लेकर विज्ञे पर्यंत जितने तत्व इनका निरूपण ब्रह्मितओं के द्वारा ही सदा किया गया है ज्ञान जी आत्मक अवस्था त्रयम ज्ञान जी आत्मक अवस्था और तुरियम जो परमार है उसको विज्ञेम शब्द से कर दिया जो तीसरा पाद पादा का शब्द से क्या लेना है? आपने अवस्था त्रय को और शब्द से जो ब्रह्म तत्व को को। यही अनुभव परिगम है विद्वानों के द्वारा और उसको विचार आता है इसका नाम लोकोत्तर क्यों कर दिया इसीलिए लोक मन जीव इनको कारण रूप को, को ग्रहण नहीं कर पाता इसे लो को वो लोग प्रसिद्ध है कार्य है जागरक स्वप्न जागरक है अत उनको लौकिक सुधलौक शब्दों से कहा लोक का लोक प्रसिद्धम है ना लेकिन ये लोक प्रसिद्ध नहीं है कोई भी व्यक्ति आम आदमी के बड़े, बड़े बड़े विद्वान लोग भी यम मानने को जो तैयार नहीं है कि सुषुप्त ही कारण है जागृत और स्वप्न उसका कार्य है कार्य कारण भाव स्तर से स्वीकार नहीं करते हैं केवल वेदांत के लोग जान पाते हैं कि अविद्या ही सकल कार्यों का मूल कारण है और वह अविद्यान चैतन्य अवस्था का नाम ही सुषुप्त अवस्था है अतएव कारण शरीर हम लोग स्वीकार करते हैं सुषिप्त शरीर कालीन अवस्था का स्थिति को और स्वप्न एवं जागृत है स्थूल और सुख शरीरत्मक है जागृत में स्थूल शरीर प्रदान होकर कार्य करते हैं और आप स्वप्न में सुख शरीर प्रदान होकर कार्य कर रहे हैं ये दोनों कार्य आपका विद्या का कार्य है से कार्य भाव जो लोग ग्रहण नहीं कर पाते हैं इसे इसका नाम लोग उत्तर हो गया भाषा अवस्तु अनुपरम भंशा ग्राय ग्रहण अवरिदानित अवस्तु ग्राह्य रहित है, अनुपलंबम अनुपलब्रहण रहित है इसलिए नाम ग्राह ग्रहण विषय का नाम ही लोग ग्राह्य और ग्रहण विषय हो ऐसी को ही लोक कहते हैं तद अभा से इसका नाम लोकातीत कर दिया लोकातीत में अलौकिक है यदि कर लिया आपने? अनुमान तो अलौकिका कर क्या करें आपको अनुभव में नहीं आ रहा है ये कारण का। फिर एक का बता रहे हैं किसका अनुमान कर लीजिए सर्व प्रवृति बीज शिष्य देवस्मृतम सोपायम परमार्थम सर्व प्रवृत्तियों का बीज रूपेण व्यक्ति तो से प्रवृत्ति होगा ही नहीं के कारण से प्रति का सामर्थ्य आ जाता लगातार प्रवृत्ति क्या प्रवृत् आदमी मर जाएगा शरीर खत्म हो जाएगा बीच बीच में आप सो जाते हैं तो सो जाने से ही प्रवृत्ति का सामर्थ्य आ जाता है प्रवृत्ति का बीज है वो इस प्रकार से कार्या बनकर कारण उसके अंदर आ जाता है सशक्त ऐसा ही स्मृत उपदिष्ठा ऐसे ब्रह्म स्मरण करके उपदेश किया श्रवणादि साधन सहित वही परमार्थ तत्व की ओर ले जाने का मुख्य साधन है लौकिकां शुद्ध लौकिकम लोकोत्तरंच जागृद आदि क्रमेणा ये भी ज्ञान जाए थे तयम इसलिए लौकिक सुधलौक और लोकोत्तर जागृदादियों को क्रमशः जागृत इन अवस्थाओं जिस ज्ञान के द्वारा जाना जाता है उसी को वसुत हम ज्ञान कहते हैं और त्रीणी नियम यही तीन अवस्था सकल सकल रूपेण, में ये ये कोटि समझो, इनके अलावा चीज ही नहीं हो सकता जो कुछ भी जिस किसी भी दर्शन वाले बोल रहे दो सिकार्थ वाले सभी सकल पदार्थ जो कुछ भी यहाँ सोच सकते समझ सकते सब कुछ कहा है इन तीन अवस्थाओं में ही है इन तीन अवस्थाओं के अंदर जो भी है वही है इसके अलावा चौथा है नहीं अवस्था उत्तर ज्ञान पदार्थम कृत्ति रूप ज्ञान पहले लेना केवल ज्ञान सबसे मनोवृत्ति रूप ज्ञान अवस्था तय तरह अतिरिक्त परिकल्पित्ञे संभव कोई कह सकता है अवस्थ से अतिरिक्त परीक्षकों के द्वारा परिकल्पित ये हो सकता है ऐसी आशंका खंडन करते चीज इसी में हो जाता है इससे बाहर कुछ भी नहीं है क्योंकि करते कहा दिया भाषकर सर्व प्रावाधिक कल्पित वस्तु अत्र सगल प्रावादकों के द्वारा कल्पित जितनी भी वस्तु है यह सारी की सारी वस्तु इसी में अंतर्भूत हो जाता है कुछ विशेष नहीं रह जाता। तो से चाहते हैं आप, परमार्थ परिहजीव अद्वयम अजम आत्मतत्व जो अद्वैत है जो अजय जो आत्मतत्व भूय विज्ञान शब्द ग्रहण करना है। सदा अपने सर्वदा सर्वदा ऐसा कौन कथन कर रहा है सब सदा कथ ये लौकिकाद लौकिक लौकिक लोकोत्तर और तक के सारे पदार्थों को प्रवृत्ता है उनके द्वारा कथन किया हुआ है उपाय उपेयूत तो अभिमत अभिमतिम आदर्शेगी ये तीन अवस्थाएं उपाय है इनके द्वारा उपेय वस्तु है, जो तीन को है। ना तो चौथी को अवस्था विशेष नहीं है वो नहीं तो चौथी को अवस्था मान लोगे गे ब्रह्म को भी गड़बड़ हो जाएगा अपेक्षा से चौथा कह जाता है जैसे आप लोग भी आओ और आपके साथ आप राजस्थान से उठा के ले आओ कहते ना दरी क्या है वो आदमी है क्या चौथा आपका अधिष्ठान था उसी पर बैठे हुए थे वहीं छोड़ गए आ जाए इसे कहना पड़ता है अपने साथ को भी चौथा वाला कोई आदमी वाल को नहीं होता किन्तु तो अधिष्ठान उच्चा दरी उसी तो यहाँ पर गया है तीन के साथ चौथा कौन है कह दिया जाता है तो तीन अवस्थाओं के सामने अवस्था चौथा वाला भी अवस्था नहीं है किन्तु तो वो शुद्ध ब्रह्म है अधिष्ठान तत्व है ये ध्यान रखना है इसलिए उपाय उपाय भाव से यह बात सब कथन किया जा रहा है ऐसे समझो प्रावाद के का यहां पर रख कर रहे हैं अंधिरकार शुष्क तर्क जल पर शीले झूठी तर्क का जाल बिछा करके बोलने के स्वभाव वाले लोग हैं ये ऐसे समझो प्रावाद के अर्थ ज्ञाने चलो चलौकिकाल विषय है आप कहते हैं ठीक है आत्मा का विज्ञात पर सब कुछ विज्ञात होता है ऐसा श्रुति कहती है जो, जो तदुप्त वस्तु का ज्ञान का फल बताने के लिए ही अभारंभ कर रहे हैं ज्ञाने क्रमेणा स्वयं सर्वजता ही सर्वत्र कहते हैं तीन प्रकार के जो त्रिविधे ज्ञाने और त्रिवेदी ये ये त्रिवेदी इसने बीच में रख दिया दोनों छोड़ दो तीन प्रकार का ज्ञान है जागृत स्वप्न और ज्ञान और उन तीनों अवस्थाओं में होने वाला जो विषय जागरूक विषय स्वप्न विषय सुसुप्त विषय ये ये इतना अंतर है सुश्रुप्ति में घटपटाद विषय नहीं है अज्ञान और सुख दो तो ही वहां पर स्वप्न में तो वास्ना अनंत पदार्थ है में घटा स्थूल अनंत पदार्थ है निविदे ज्ञाने, ज्ञेय क्रमेण विदिते, विदीतेम क्रम से आपने जान ले तो जान लेने पर क्या होएगा? इस लोक में जीते जी यह यहां जिंदा रहते वक़्त थी उस महान विद्वान गौ महाद्य पसमान विवेकी गौ सर्वत्र सभी जगह सभी देश काल अवस्थाओं में सर्वज्ञता सर्वश्च व स्वयं ही सब कुछ होता हुआ ज्ञाता भी होकर के प्रकाशक रूपेण अपने आप को स्वयं अनुभव कर लेता है कोई अनुभव कराने की जरूरत नहीं है स्वयं प्रकाश होने से स्वयं को अपने प्रकाशकत्व का अनुभूति हो जाती है अर्थात वह स्वरूप चैतन्य प्रमुख स्वरूपता को सहज में ही प्राप्त कर लेता है अवस्थात्र का विवेक होना जरूरी है कि आप पंच कर विवेक कर लो चवस्तात्र विवेक कर लो नाम कर लो बात अनेक प्रक्रिया अनेक है चीज लेकिन एक है जो अनुभव करना है विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा और सभी प्रक्रियाओं का मूलभूत आधार एक ही सिद्धांत है अभ्याम प्रपंच ज्ञान लौकिक आदि विषय लौकिक कार्य विषय ज्ञान और लौकिक आदियों में विद्यमान जन छ्रिविधे तीन प्रकार का पूर्व लौकिकम स्थलम पूर्व लौकिकम स्थलम पहले सबसे पहले आम आदमी के दृष्टिकोण से सुषिप्त कारण को मानते ना पहले क्या मानता है क्योंकि जागृत कोई मानता है कि जब पैदा हुआ सोते सोते कोई पैदा नहीं होता ना जो भी पैदा हुआ जगे हुए जगते हुए रोते हुए पैदा हुआ जब हम पैदा हुए हम तो रोए जगह से ये तो कहता है ना कबीरा तो रोते हुए जगे हुए आप जन्म लेते हैं ना, तो दिमाग में लगता है पहली अवस्था जागृत होती है फिर थोड़ा से तो स्वप्न देख लिये लिए, आप समझते हैं उसके बाद की अवस्था स्वप्न फिर गहरे नींद में चले गए तो अंतिम अवस्था आप समझते हो इन वास्तव उल्टा क्रम में पहला सुशुप्ति होती है फिर जो है स्वप्न फिर जागृत होता है लेकिन आम आदमी के दृष्टिकोण से समझाते हुए कह रहे हैं पहला लौकी के मान लो हमें कोई आपत्ति नहीं है लौकी लौकिक पहला जगत ही पर क्या अनुभव किया था तो लौकी स्थूल जगत को जागृत का अनुभव किया ना। उसके बाद क्या हुई जैसे हल्की नींद में पहुंच गए वहां स्वप्न देखने लग गए तो जागृत का भाव के द्वारा पश्चात में क्या आपने अनुभव किया शुद्धम लौकिकम का अनुभव किया जब तो ना उसका भी अभाव हो गया तो नाम का सुशिप्ति को अनुभव कर लिया। इत्येवं इस क्रम से स्थान के अभाव के द्वारा मैंने निश्चय के द्वारा परमार सत्य तुरी अभय विदि वह जब परमार सत्य है तुरी अवस्था है अद्वैत है अज है अभय है उसकी विदित सती अनुभूत सती उसके अनुभव होने पर स्वयमेव स्वयं ही अन्य किसी साधन से नहीं स्वयं स्वयं का तात्पर्य होता है अन्य में इसलिए तो गीता स्मृति की इतने महत्व तो क्यों है स्वयं मुख्यद मार्ग विनिस्मृत स्वयं मुख पद से निकल पड़ा कैसे निकल पड़ा वही आगे स्थान से दे समझा गया के प्रति दूध बहता है सर्वत्र पूरे शरीर में में कण कण व्याप्त दूध एकत्रित एक हो जाता है थन में बछड़े के लिए उसी प्रकार से वह स्वयं आता है ना वहां स्वयं ही होता है एक विलक्षण प्रेम और ममता के कारण वैसे यहाँ पर भी स्वयं हो जाता है क्या है साधने आप तो सर्वमेव वो तब आत्मस्वरूप तो ही रहता है सर्वज्ञता सर्व सर्वं जाना सर्वज्ञ नहीं बनाना सर्वे सर्वज्ञ हो सर्व रूप को प्राप्त करते हुए स्वयं ज्ञाता है उन्हें प्रकाशक है भाई जा। तो भावा तार सर्वज्ञ सर्वज्ञ का का भाव का नाम सर्वज्ञता, सर्वज्ञता ऐसी की प्राप्ति तो मरने के बाद ब्रह्मलोक में जाने से मिलेगा टीका कारण टिप्पण कार ने शरीर शरीर में जीते जी ही आपको अनुभव में ऐसे किस व्यक्ति को होता है महाद्य महाबुद्धे है महान विवेकी पुरुष को ही हो पाता लेकिन ये भी कदाचित होता होगा अगर नहीं सर्वत्र सर्वलोकातिशय वस्तु विषय बुद्धि सर्वलोकातिशय वस्तु विषय बुद्धि अध्यस्त वस्तुजात सर्वलोका सर्वलोक क्या है अध्यस्त समस्त वस्तु समुदाय उनसे अत्यंत विलक्षण वस्तु विषय है बुद्धि उसका एवं विधाहऐसा जानता हुआ जब जा व्यक्ति सर्वत्र सर्वदा सर्वदा ही प्रकाशक होकर के प्रकाश स्वरूप ही हो करके स्थित रह जाता है स्वरूप है वे क्यों ऐसे हो गया सकृत स्वरूप है वे विचार आधार एक बार यदि हो जाए तो फिर बार बार होने की भी जरूरत नहीं पड़ती है कि क्योंकि स्वरूप में कभी विचार नहीं होता इस अग्नि की अग्नि उष्णत्व के स्वरूप का विचार कभी नहीं होता प्रकाशक स्वरूप का विचार नहीं होता धाकत्व स्वरूप विचार नहीं होता उसी प्रकार जो जिसका स्वरूप होता है उसका कभी व्यविचार नहीं होता इत्यथार्य प्रसादाद विधि स्वरूप स्वर्वस्मरण से विचार अभाव परिपूर्ण रूपता कहने का मतलब यह है एवं कृपा से जो अनुभव कर लिया गया वह स्वरूप है वह एक बार स्वर्वस्मरण हो जाए दोबारा वह कभी अंधकार को प्राप्त नहीं हो सकता जैसे गुफा के अंधकार में एक बार आपने मिटा लिया प्रकाश को लेक जाकर के वह प्रकाश पूछ जाए तो दोबारा अंधकार हो जाता है वैसे यहां भी हो जाएगा यदि ऐसा कोई कहे कभी ऐसा नहीं हो सकता क्यों नहीं हो सकता वास्तव में कभी हुआ ही नहीं था ना पहले कभी इस आत्मा को कोई ढक दिया होता तो कहा भी ऐसे दोबारा ढक देगा संभावना बनती दोबारा ढक का लेकिन वास्तव में कभी ढका हुआ है ही नहीं जिस व्यक्ति को भ्रांति के दिखाई दे रहा है है, उसको समझाने लिए कथा करते कहना पड़ता मान लेना, अपना तो पर माया अविद्या ने उसको आवरण कर दिया था उस आवरण करने के बाद उस चेतने के दास उसको हिम्मत मिल गया हिम्मत मिलने से उस अविद्या में छल पहल हुई तीनों गुण गोड़, तीनों गुणों में विषमता आ गई विषमता कांड से वो विच्छेद पैदा कर दिया ऐसे कहते हुए समझाने के लिए वास्तव में वह नहीं है बताने के लिए एक व्यवस्था दिया गया है बुद्धि अवतार आया, कहा है ना पहले बुद्धि को उस ब्रह्म तत्व में अवतरित कराने के लिए इस सारी कल्पना की गई जगत की उत्पत्ति स्थिति वगैरह। इसलिए कहते हैं वहां स्वरूप स्फूर्ण होने के बाद वहां विचार की संभावना ही नहीं है किंतु क्योंकि वह परिपूर्ण पत्ता है यही विद्वां का वास्तुश्रुप अज्ञान विषय दोबारा नहीं होता श्रुत्याचार्योग नंबर डिपेंड करें श्रुते सुर प्रमाण प्रबल प्रबलतया तमाणा विषय अनपहाराद्रुति सकल प्रमाण केपेक्षा प्रबल प्रमाण है उससे जन्य जोने प्रमाणांतर के द्वारा उस ज्ञान का विषय को कोई नहीं कर सकता उसके नहीं चाहिए। नहीं परमार्थ विदो ज्ञानोद परमार्थवे का ज्ञान को उद्भव और अभिभव कभी भी संभव नहीं है यथा अन्यवादका नाम जैसे अन्य प्रावाधिकों का ज्ञान का विचार होता है वैसे इनके ज्ञान का विचार नहीं होगा किनका किन का ज्ञान है। दूसरा इनका ज्ञान स्वरूप होने के नाते सर्वसाधन निरपेक्ष साक्षात् परोक्ष है और दूसरों के दर्शनों का ज्ञान है उत्पन्न होता है जो उत्पन्न होता है वो अवश्य ही नाच भी हो जाएगा ये समस्या अन्य लोगों के मत में ही है अपने मत में तो नहीं है अवस्था त्रे से जेत परमार्थ तो अस्तित्व आशंक परिह दी आशंका तो हो सकता है अवस्था त्रय को आपने ये मान तो लिया ना ये कर जब निर्देश कर दिया उन्हें पारमार्थिकता भी आ सकती है वास्तविकता भी हो सकता है ऐसे कोई आशंका करे तो कदम नहीं है वास्तविकता अधिष्ठान बुध तो ब्रह्म छोड़ किसी भी चीज में नहीं इस बात को समझाने के लिए शंका का संविधान के रूप में रहे भाषकर लौकिकादिशंका लौकिकादी निर्देश कर दिया अतिव पर अस्तित्व की आशंका न हो पारमार्थिक्व इन भी न आ जा इसलिए यह अग्निकारी का आशंका न हो इसलिए कार्य का आरभ हे अन्य विमृदाक्य आप्य मन प्राप्त यही चार विज्ञे जानने योग्य अग्रया किसी प्रकार के साधि भाव भ्रमण से पहले इन चार चीजों को अच्छी तरह से जान लेना चाहिए यही क्या है जागृति अवस्थाएं यही है क्या है शुद्ध ब्रह्म और प्राप्ति क्या है श्रमण साधन और पाप क्या है जितना आपके हृदय में जमान मल रूपा दोष राग द्वेष आदि दोष साधन और राग द्वेष आदि मोह आदि जो कषाय है वह जो है जीर्ण करने योग्य है तो सबको जान लेना चाहिए ये साधनों को पहले से ही माने पहले से अच्छी तरह से जाननी ये सब स्पष्ट दिमाग होना चाहिए गेया, गेया, प्राप्य ये सब कुछ ठीक ठीक समझ में तुम इस तम से करोगे ना इन साधनों को उल्टा कर लेंगे तो क्या फायदा होगा रसोई में जब पड़ा से पदार्थों का आप ज्ञान है तुम तो इस्तेमाल करते हो और जिस चीज को आप भूल गए तो क्या होता है वहां वो तो कीड़े पड़ के घट जाएंगे वो मालूम ही नहीं रहेगा क्या हो रहा है नहीं वो साधन का सर्वनाश हो जाता है इस्तेमाल नहीं हो पाता उसी प्रकार यहां पर भी है संसार के सर्व पदार्थों सम्य प्रकार इन चार भागों में बटाव को नहीं समझेंगे तो मोक्ष मार्ग में जो साधन करने के लिए चले हो आप नहीं करवाएंगे इसलिए साधनों साधन पहले से ही जानने समझो इनमें से तीन कर देंगे एक करके भाजन के समझाते शाम विज्ञात इनमें जो चीव जो ब्रह्म है उससे अन्यत्र बाकी जितनी ही है कौन हेय आप्य सब कैसे है उपलम्ब स्मृता इनमें से विद्यूता जो ब्रह्म को छोड़कर आवश्यक तीनों में अन्यत्र त्रिशो इन तीनों अन्य आवश्यक तीनों में भी क्या है उपलम्भत्व है माने मायामहत्व है महत्व है ऐसे विद्वानों ने स्मरण किया है उपदेश दिया है विद्वान भ्रमिकताओं ने ऐसे स्मरण करके इसके बारे में उपदेश दिए हैं जिसमें श्रवण मंड को पांडित्य बाल्य और मौन शब्द से कहेंगे पांडित्य बाल्य और मौन शब्द से कहेंगे जिस कारण स्पष्ट अर्थ कर दे रहे हैं पांडित्य मतलब वेदांत तात्पर्य अभिज्ञत्म अद्वितीय वस्तु विचार चातुर्य पर निष्पन्नम श्रवणम वेदांत तात्पर्य का विज्ञा और विचार करने में अत्यंत चातुरता से निष्पन्न जो विशिष्ट श्रवण उसी का नाम पांडित श्रवण का नाम पांडित गहेन्द्रिय आदिओं से आत्मा को अलग करके जानना ही विचार और चातुर क्या है बुद्धि निष्ठ वूक्ष्मता तीक्षणता जो बुद्धि में है झटित पकड़ में आ जाए सर्वदा जितनी बुद्धि शुद्ध होगी उतनी झटकी छात्र समझ में आती है जितनी बुद्धि में कलुषित है उतने तो तर्क को इस्तेमाल करके श्रुति को समझने तो फंस जाएगा श्रुति में नहीं समझ सकता इसी श्रवण काव्य में ये दो मुख्य महत्वपूर्ण बातें हैं सबसे पहला बात बुद्धि की शुद्धि विचारदता सबसे महत्वपूर्ण चीज है और दूसरा कहते विचारणा विवेक विचार चातुर्य पर निष्पन्न श्रवण्यम दम्भ का दो अर्थ भाव है तो बाल्यम अर्थ ले सकते हो जब बच्चे के कैसा होना मन दम्भ दर्प अहंकार होना अथवा बल विवेक बल उससे जो जन्य युक्ति श्रुतार्थ अनुसंधान कुशलत्म युक्ति से श्रुदर्थ का मनन करने में जो कुशलता है उसी का नाम बाल्यम अर्थात मणनम श्रवण मणन और निध्यासन के लिए मौनम मुने मुन कर्म की मौनम ज्ञानाभ्यास रक्षण निध्यास रक्षक ज्ञानाभ्यास रूपा जो निध्यासन शब्द से कहा जाता है उसके मौनम शब्द से ग्रहण करना है यही तीन आप आप प्राप्ति ये इन्होंने स्पष्ट यहां कर दिया है